देवी भागवत बारहवा तदनंतर अपने शरीर में ऐसी भावना करे कि एक यह एक पवित्र आसन है इसके दक्षिण भाग में धर्म वाम भाग में ज्ञान वाम उरु में वैराग्य दक्षिण उरु में ऐश्वर्य और मुख्य देश में अधर्म विराजमान है इस प्रकार चिंतन करें, फिर वाम पार्श्व नाभी स्थान तथा दक्षिण पार्श्व में उक्त धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि नामों के साथ नमः लगाकर अर्थात ओम अधर्माय नमः अज्ञानाय नमः अवैराग्याय नम अनैश्वर्याय नमः यह उच्चारण करके इनका न्यास करे मुनिवर शरीर में जो आसन की कल्पना की है उसके विषय में ऐसी भावना करें कि यह एक सुंदर पलंग है इसके चारों पाए अधर्म कहे गए हैं श्रेष्ठ मुनियों का ऐसा कथन है कि शरीर में पर्यंक के चार पाए पाएँ में है तत्पश्चात ऐसी भावना करें कि इसके मध्य में हृदय है और यह हृदय अत्यंत सुकोमल स्थान है इस पर भगवान अनंत विराजमान है प्रपंच में विमल कमल का चिंतन करें और उस पर सूर्य चंद्रमा और अग्नि का मंत्रोच्चारण पूर्वक कलायुक्त न्यास करें। कलाओं का संक्षिप्त परिचय बताता हूँ सूर्य की बारह चंद्रमा की सोलह और अग्नि की दस कलाएं कही गई हैं उन कलाओं के साथ उनका स्मरण करें उनके ऊपर सत्व रज और तम का न्यास करें फिर उस पीठ की चारों दिशाओं में आत्मा अंतरात्मा परमात्मा और ज्ञानात्मा इनका विद्वान पुरुष न्यास करे इस प्रकार पीठ की कल्पना करनी चाहिए इसके बाद साधक पुरुष ओम अमुका सनाय नम ये मंत्र पढ़कर शरीर रूपी आसन की पूजा करें साथ ही उस आसन पर भगवती जगदम्बा करी वे मुद्राएं प्रदर्शित करे जिनसे भगवती को परम प्रसन्नता होती है भगवान नारायण कहते हैं नारद इसके बाद अपने वाम भाग के अग्र देश में शटकोण चक्र के ऊपर एक वर्तुलाकार चक्र बनावे, उसके ऊपर चंदन से मंडल फिर षटकोण के मध्य में में त्रिकोण का उल्लेख करके शंख मुद्रा प्रदर्शित करें, छह छह अंगों की पुष्प आदि से पूजा करने चाहिए। मुनिवर अग्नि आदि कोणों में छह अंगों की अर्चना करें, इसके बाद शंख रखने के पात्र को लेकर ओम फट इस अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करके उस मंडल में स्थापित करे ओम मम मंड मंडलाय नम यह पढ़कर फिर दस लिए यही मंत्र है आधार देश में पूर्व से आरंभ करके दक्षिण के क्रम से अग्नि मंडल में निवास करने वाली दस कलाओं की पूजा करें इसके बाद मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षित उत्तम मंत्र को मूल मंत्र का स्मरण करते हुए उस आधार पर रख दे ओम सूर्य मंडलाय नम कहकर कलात्मने कलात्म देव अमुकदेव्यर्घ्य पात्राय नम अवच्चारण करे फिर ओम सन शंखाय नमः इस पद को पढ़कर इसी से संख का प्रोक्षण करे फिर उस शंख में बारह सूर्यों की पूजा करे सूर्य की तपिनी आदि बारह कलाएँ हैं यथाक्रम इनकी अर्चा करें फिर मूल मंत्र और विलोम मात्रिका का उच्चारण करें। इसके बाद जल से शंख को भर दें। उसमें चंद्रमा की कलाओं का न्यास करें। ओम सोम मंडलाय ठोडश कलात्मने ने अमुकार ख्यामृताय हृदयाय नम यह मंत्र का रूप बतलाया गया है इस मंत्र को पढ़कर अंकुश मुद्रा से जल की पूजा करें। वही तीर्थों का आह्वान करके आठ बार इस मनुप्रोक्त मंत्र का जप करे फिर इसमें सरंग न्यास करके हृदय नमक इस मंत्र द्वारा जल का पूजन करें। तत्पश्चात आठ बार मूल मंत्र का जप करके मत्स्य मुद्रा से जल को ढक दें। तदनंतर दक्षिण भाग में शंख की प्रोक्षणी रखें, शंख से कुछ जल लेकर उसके द्वारा सब ओर प्रोक्षण करें। पूजा की सामग्री और अपने शरीर का भी उसी जल से प्रोक्षण करें। तदनंतर परम शुद्ध की कल्पना कर ले